गीता तत्वचिंतन वेदों का प्रयोजन लौकिक सुख का स्वरूप आखिर लौकिक सुख है क्या एक रोग का शमन हो तो रोग लग जाए तो दुख होता है और छोटे तो सुख का अनुभव होता है भर्तीहरी ऐसे सुखानुभव को भ्रांति की कोटि में डालते हैं कहते हैं त्रृषा पिबति सलिलम स्वाद सुरभि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 इसी प्रकार कामना के संबंध में समझना चाहिए हमारे मन में कामना पैदा होती है और उसकी तृप्ति कर हम सुख का अनुभव करते हैं हमारा जीवन इन्हीं कामनाओं और उनकी पूर्ति की चेष्टा की ही तो एक लंबी कहानी है अब यदि कोई निष्काम हो जाए तो इस निष्कामता के सुख की तुलना क्या कामना तृप्ति से उत्पन्न सुख से की जा सकती है बल्कि यह यही कहा जा सकता है कि कामना की तृप्ति से उत्पन्न होने वाला सुख निष्कामता के सुख के अंतर्गत हो जाता है इसी प्रकार ब्रह्मज्ञ का जो अक्षय और सीमाहीन सुख है वैदिक कर्मों के फल से प्राप्त होने वाला सुख उसके अंतर्गत हो जाता है जैसे निष्कामता के सुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति कामना तृप्ति से प्राप्त होने वाले सुख के पीछे नहीं जाता वैसे ही जो ब्रह्म को जानकर आत्मा के असीम आनंद में डूब गया है उसे वैदिक कर्मों के पीछे जाने का प्रयोजन नहीं रह जाता